हनुमान जी अयोध्या के आकाश को पार कर ही रहे थे कि सहसा एक बाण के प्रहार से पर्वत सहित भूमि पर आ गिरे बाण से नहाने वाले कोई और नहीं राम जी के ही भ्राता श्री भरत जी थे उन्हें क्या पता था कि भूमिगत होने वाला कौन है कहां जा रहा है उसका एक भी पल नष्ट होना लक्ष्मण के प्राणों पर कितना भारी है भरत जी से केवल इतना जानते थे कि राम जी की एवध्या की रक्षा करना उनकी पहली जिमेदारी है हनुमान जी मूर्छित अवस्था में भी श्री राम जय राम जय जय राम कहना नहीं भूले भरत जी को राम भक्त पर बाण चलाने का बड़ा खेद हुआ वे पुत्र जपते थे श्री जय राम जय जय राम, जै जै राम। भरत ने पूछा आप कौन हैं और इस पर्वत से क्या काम पर्वत ले जाना है वहां जहां मूर्छित लक्ष्मण गाछुल राम हनुमत बोले कल का सवेरा लक्ष्मण के जीवन की शाम बोले भरत के आप की सेवा में है उपस्थित मेरा बाण बल भर में वहां पहुंचा दूंगा जहां है मेरे जीवन का नमन भरत को करके बोले आज्ञा दें अब प्रेम निधान राम कृपा और तब प्रताप से जा पहुंचेगा यह हनुमान लेके संजीवनी पहुंचे हनुमान जी आई जो लक्ष्मण के का चमन करने लगा जन जन हनुमत की शक्ति का पैगा हनुमान जी ने सुषेण वैद्य को सह धन्यवाद यथा स्थान पहुंचा दिया